आंग्लोपनिषद अध्याय अंतक्रतिबिबित चैतन्यम यदात्रवती स जागृत्स्वनस सुप्तवस्थाप्य घटीयंत्रवधुद्विघ्नो जाते मृत इव स्थिति तो अस जाग्रवप्नस सुप्तिमूचा मरणवस्था पंच भव ग्रहण तत्देता ग्रहा शब्द विषयग्रहण ज्ञान जाग्रदस्था त्र भूमध्यम गीव आदमस्तक्यवण्यियालभूकर्गत कर्माजित फलम सवे पुंते श्ट्य। इस प्रकार और ये पांच अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था उसे कहते हैं जिसमें स्रोत आदि ज्ञानेन्द्रिया अपने अपने देवता के अनुग्रह शक्ति से युक्त होकर शब्दादि विषयों को ग्रहण करती हैं इस अवस्था में जीव भ्रूमध्य में निवास करते हुए पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत व्याप्त रहता है और कृषि से श्रवण तक अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त कार्यों को संपादित करता हुआ उनके फल भी प्राप्त करता है वह अपने इन अर्जित कर्मों का फल लोकांतर अर्थात परलोक में भी भोगता है व सार्वभौम के समान लौकिक कार्यों से थककर विश्रांति पाने हेतु अंदर के विश्राम स्थल में जाने की इच्छा से मार्ग में ही आश्रयता है करणो परवे जाग्र संस्कार प्रबोधवद्राज ग्राहकूपूर्ण स्वप्नावस्था तत्र विश्वा एवं जागृत व्यवहार लोपाड़ी मध्यम पुंते इंद्रियों के अपने कार्यों से उपरां हो जाने पर जागृत अवस्था के संस्कारों से ग्राही ग्राहक रूप जो अर्ध प्रबोधवत स्फुर होती है उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं उस अवस्था में विश्व अर्थात स्थूल शरीर भी व्यस्ट चेतना शक्ति जागृत अवस्था के व्यवहार के लोक हो जाने से नाड़ी के बीच में संचरित होता हुआ तेजसत्व को प्राप्त करता है तत्पश्चात अपनी वासना के अनुरूप अपने ही भाषा अर्थात तेज के द्वारा एक विचित्र जगत की सृष्टि करता है और स्वयं ही अपने अनुसार उसका भोग करता है चित्त करणांश सुप्त्यवस्था भवती भ्रम विश्रात शकुनि पक्ष संस नीडाभिमुख ये तथा जीव्रस्व प्रपंचे दौरा ज्ञान प्रवेश स्वानंदुक्ते चित्त की एकीकरण एकाग्रता से युक्त अवस्था ही सुसुप्ति अवस्था होती है जिस प्रकार भ्रमण से थक कर पक्षी पंखों को समेट कर अपने नीड घोसले की ओर गमन करता है उसी प्रकार जीव भी जागृत और स्वप्नावस्था के प्रपंचों से थक जाने पर अज्ञान में प्रविष्ट होकर आनंद भोगता है अकस्मा मुद्गर दंडाद्यता भया ज्ञाभ्यान्द्रिय संघात कंपनी व मृत तुलर्छा भवती अकस्मा मुद्गर और दंड आदि के द्वारा तारित किए जाने पर जिस प्रकार व्यक्ति कंपित होता है उसी प्रकार मूर्छा की स्थिति में भी भय और अज्ञान के कारण समस्त इंद्रियां कंपित होती है यह अवस्था मूर्छा मृत तुल्य होती है जाग्रत स्वप्न तो सुसविद मूर्छावस्थान अन्या ब्रह्मादिस्तम पर्यंत सर्वजीव भय प्रदासूल देय विसर्जनी मरणावस्था जागृत स्वप्न द्याकर सुसुप्ति और मूर्छावस्थाओं से भिन्न एक अवस्था है जो ब्रह्म अत्यधिक महान से लेकर तिनका अत्यधिक तुक्ष पर्यंत सभी जीवों के लिए भयप्रदा है जिसके प्राप्त होने पर स्थूल शरीर का परित्याग करना पड़ता है वह मरणावस्था होती है कर्म इंद्रियाणि तत्त विषयान प्राणान संग्रत काम वेष्टितो गच्छति गच्छति फलपाके नैव उस समय मृत्यु हो जाने पर कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों उनके विषय तन्मात्राओं प्राणों को एकत्र करके काम और कर्म से सम्बन्धित हुआ जीव अविद्या से आवेशित होकर अन्य शरीर को प्राप्त करके दूसरे लोक पर लोक में गमन करता है पूर्वकृत कर्मों के फलभोग में फंसे रहने के कारण वह जीव उसी प्रकार शांति प्राप्त नहीं कर पाता जिस प्रकार भवन में फंसा हुआ कीट सत्कर्म परिपाको बहुनाम जन्मनाम अंतर्णाम मोक्ष इच्छा जायते ददा सद्गुरुमाश्रित्य चिर काल सेवया बंधम मोक्षित प्रयाति सत्कर्मों के परिपक्व हो जाने पर जब अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य की मोक्ष प्राप्त करने की बलवती इच्छा उत्पन्न होती है तब वह किसी सद्गुरु का अवलंबन लेकर लंबे समय तक उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है अविचारक अविचार तो कंधो विचारा मोक्षो तस्मा सदा विचार्येद्यापवादत स्वूप निश्चय शक्य तस्मा सदा विचार्येजग्जीव परीव भावदाधे भाव, प्रत्य्भिन्न इति अविचार करने से बंधन और विचार सद्चार करने से मोक्ष होता है इसलिए सदैव विचार सदविचार करना चाहिए अध्यारूप और अपवाद से स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है इसलिए सदा जगत जीव और परमात्मा के विषय में ही विचार चिंतन करना चाहिए जीव भाव और जगत भाव का निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा जीव से अभिन्न केवल ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है